क्यों कि जो अंका अगर हम के पता पर काम करेंगे तो धारा बड़ी चिंता की बर्बाद होगी और लगेगा ये क्या हो रहा है उस वक्त भी बिल्कुल शिथिल होकर उसके भाव रखना चाहिए उस वक्त भी उस वस वस दे देखते रहना चाहिए कुछ शुरू करना चाहिए कुछ क्रिया की गर्व शुरू कुछ भी मत करिए तो जो मैंने आज का मन को ऑपरेट किसी तरह का भी सहयोग मत कीजिए देखिए और समझते योग ही समझेंगे तो बात है हाँ विचार तो है चल रहे लेकिन विचार अपने में शक्ति ही है जब तक कि मेरा उससे सहयोग न मिले जब तक की मैं उसको दू उसमे अपनी को ही शक्ति नहीं है तो मुझे विचार से उसमें भरना है मैं जो सत्य उसे देता हूँ वो भरने देगी अभ्यास तो इतनी है कि मैं अपने शक्ति न दू वहां आने गई जाने गए आप किसी तरह की आइडेंटिटी विचार के साथ किसी तरह का तादाद नहीं किसी तरह के का न करें इतना ही बोत रखे की मैं केवल देखने वाला भरू या आए और गए आप धीरे धीरे पाएंगे की जो जो विचार आएगा अगर आपने कोई सहयोग नहीं दिया तो बिल्कुल निश्सान होकर मर जाएगा उसको काम नहीं रह सकते वो खत्म हुआ और इसका सतत प्रयोग करने पर अचानक आप पाएंगे तो सहना भी बंद हो गया क्षी के माध्यम से हमारे भीतर भी संधि थे उनकी भी निर्जरा हो जाएगी हाँ संसिद्ध है उनकी भी निर्जरा हो जाएगी वो आएंगे उठेंगे पूरे रूप से खड़े होंगे लेकिन हमें अगर चुप रहे और कोई सहयोग नहीं तो है तो सिवाय इससे कि वो विसर्जित करना है उनका कोई रखता नहीं था तो हाँ ही चिंता पकड़ मालूम हो चुप देखते रहिए भाव मत करिए मैं चिंतित हो रहा हूँ क्योंकि तो वो तो सहयोग शुरू है आप भाव करिए कि मैं देख रहा हूँ कि चिंता है मैं चिंतित हूँ ये विचार तो एक सहयोग हो गए असहयोग का अर्थ है कि मैं एक सपरेशन एक भेद मान के चल रहा हूँ चिंता में अपने में विचार न और अपने जो हो रहा है उसमें और मैं जो देख रहा हूँ उसमें एक भेद मान रहा हूँ इसी भेद को साधते चले जाना कि जो भी मेरे भीतर हो रहा है उससे मैं भिन्दू जो भी मुझसे बाहर हो रहा है उससे इस बोध को मैं भिन्दू इससे में भिन्दू तो वो वो विलीन हो जाएगा और अंधता केवल वही शेष रह जाएगा जिससे में अभुन्न तो के विनील हो जाने पर जो अध्य है वो शेष रह जाएगा उसी प्रेस का जो अनुभव है वो इसका अनुभव तो उसमें किसी तरह का तादाद न करें कोई तरह का संबंध न जोड़े हाँ तो निकला ठीक है ना थोड़ी है बहुत नहीं है वो नहीं करते हैं इसलिए बहुत बड़े मानवों का प्रारंभ तो में व्यस्त होगा में वत होगा अंत में व्रत नहीं होगा प्रारंभ से ये बोध रहेगा ये विचार नहीं है बोध ही है जिस बैठेंगे मन होकर तो दिखाई पड़ेगा विचार का चलना ये बोध ही है कि जो विचार चल रहा है ये और मैं दिल हूँ विचार नहीं हूँ इनको हम बाद में जब चर्चा करते हैं तो मालूम होता है कि करना वो कोई बात नहीं बच्चों तो विचार करना और हम देख कर जब तो ये विचार करना बंद हो जाएगा और केवल हम देखते के रह जाएंगे और कुछ ये दिखेगा नहीं है हम देख रहे हैं और कुछ दिख रहा है और हम देख रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहा अभी हम जब भी देखेंगे भीतर तो कुछ दिखाई पड़ेगा कुछ दिखाई पड़ेगा वही विचार है जो तो भी दिखाई पड़ेगा वही विचार है एक सीमा है आएगी देखते देखते कि हम देखते रहेंगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा जब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तभी अनुभूति होगी वो तो विचार की ना हो कि चैतन की है क्योंकि अब तो, तो वहां को दिखाई पड़ रहा अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा तो जो देखने की क्षमता है वो जो, जो ज्ञान की शक्ति है वो जो अभी तक किसी किसी को देखते रही थी अब तो वहाँ कोई कंटेंट नहीं है जिसको देखे क्योंकि वहां कोई भी नहीं है जिसको देखे इसलिए पूरा अकल्ट को देखने की तो इसके पास मार्ग नहीं रह जाए हमारा पास जो ज्ञान उस ज्ञान से उसके ऑब्जेक्ट छून लेने हैं ताकि उसके पास देखने को कुछ न रह जाए जब उसके पास देखने को कुछ न रह जाएगा तब तो भी देखने की क्षमता तो रहेगी और जब कुछ देखने को नहीं रहेगा तो फिर वो देखने की क्षमता जिसे देखेगी उस अंतिम क्षण में जब चैटन में देखने को कुछ नहीं पाता है अपने को देखता है तो उसी अपने को देखने को आप में ज्ञान देखना चाहे की हम किसी तरह से अपनी चेतना के जो ऑब्जेक्ट थे जो कंटेंट है कॉन्शियसनेस का उसको छीनते चले जाए उसको उसे विलीन करते चले जाए एक सीमा आएगी कि कंटेंट कुछ नहीं होगा कॉन्शियसनेस को जब तक कंटेंट कुछ है तब तक कॉन्शियसनेस दूसरे की है और जब कंटेंट कुछ नहीं होगा तो कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाएगा जब तक हम किसी को देख रहे हैं तब तक अपने को नहीं देख रहे जब हम कुछ भी देखने के रह जाएगा तब इसको हम देखेंगे वो हम कहें हाँ मात्र इतनी साधना है कि हम चेतना के सामने तो उसके सारे विषय जीवन की चेतना रुपती और खैर जाती और जिनकी वजह से अपने को तो नहीं लौट पाती उनको धीरे धीरे छीन कर और दोन करने का रखता है हम असहयोग कर हम अभी उनके बनाने वाले हैं हम ही उनको बनाएंगे, जैसे खाली बैठते हैं जो कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं जो विचार चल रहे हैं वो अचानक खोले चल रहे हम ही उनको रहे हैं क्योंकि तो हमारे दिल में के हो चल उनके नीचे हमारा सहयोग है जब मैं क्रोध कर रहा हूँ किसी को तो मैं क्रोध को चला रहा हूँ कहीं मेरा सहयोग है अगर मैं अपने सहयोग को हटा लू क्रोध का चलना संभव नहीं रह जाएगा तो वहीं जो वहीं गिर जाएगा जो जो विचार उनसे सहयोग तो और कुछ ना करें बस इसी को सामाजिक करती हूँ आपको एक बात करना पड़ता है خلصت انا هو بس جاهز اغلبهم عملوا असल नहीं ये दोनों शब्द हैं हमारे इंडिविजुअल और कौश्मिक दोनों विचार के ही है जो रह जाता है ना इंडिविजुअल है ना कौथमिको से कहना कठिन क्या है क्योंकि उसे कोई भी विचार देना असंभव सारे विचार तो तो सार को हमने अलग कर दिए क्योंकि दोनों को विचार भी वो उस सतह पर कोई विचार सार्थक नहीं न तो कह सकते हैं कि व्यक्ति है और न कह सकते हैं कि निर्व्यक्ति उस सीमा पर जो भी है वो किसी शब्द से उसको नहीं कहा जाता तो तो ये तो हमारा सब विचार करने में अगर हम करेंगे तो जरूर होगा तो हम कॉजनिट भी कहेंगे तो मिलिमिडेशन होगा कुछ नहीं कहें हम हमेशा इंडिविजुअल की धारणा है की नई व्यक्ति है ये हमारे विचारों के कारण है अगर मेरे सारे विचार विरीन हो गए तो आपने कोई ईगो और कोई व्यक्ति मालूम नहीं होगा आपको मालूम होगा केवल होना केवल बीम मालूम होगा जिसमें ना तो ये भेद मालूम होगा कि मैं व्यक्ति हूँ या समझती केवल होना मात्र रह जाएगा, सत्ता मात्र जाएगी मात्र होगा उस स के जो विचार हमारे इकट्ठते हैं इन विचारों के द्वारा हम एक इंडिविजुअल मालूम होते है अभी भी आप बनकर के किसी भी शांति से जीतर उतरिए तो नहीं पता चलेगा कि जिसमें उतरे थे वो पतन सांप थे यही जो हमें लगता है कि मैं आऊ आप बाहे आप सा जो आबासान हमें चिपकाया हुआ है कि ये हमारे विचार तक है ये नाम काम देता है साथ है विचार के पीछे ये कोई नाम शासक नहीं वहाँ पे तो एक नियम बिल्कुल अनाम पत्थर रह जाती है उस सत्ता में भी ये क्या करना संभव नहीं है की वो तो केवल सत्ता है अभी मैंने कहना शुरू किया कि अगर हम जो हम कहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा मैं मुक्त हो जाऊंगा ये बात बहुत ठीक नहीं है असल में मैं मुक्त हो जाऊंगा मैं मुक्त हो जाऊंगा इसमें तो एक कई धारणा है कि मुक्त हो के भी मैं रहूंगा यानी मैं भी करे ऐसी बात नहीं है मैं की मुक्ति मैं से भी मुक्ति है जो शेष जाएगा उसमें इस मैं जिसकी चीज को खोजे भी पाना संभव नहीं है क्योंकि ये मैं जो था ये जो अहंकार था ये जो बोध था व्यक्ति होने का ये उन्हीं विचारों के इकट्ठे पुंज की वजह से उन्हीं विचारों का इकट्ठे रूप का नाम मैं वो तो एक एक खिसक जायेंगे मैं खिसक जाएगा एक बहुत विक्षु हुआ नाथ सिंह एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हा अब भी विक्षु हुआ अब बड़ी मूठी कथा है नागसेन को मीनांद यूनानी सेना पत्नी जिसको स्वतंत्र भारत में छोड़ गया था मीनांदल ने नागसेन को आमंत्रित किया राज में दरबार में उससे चर्चा करने तो वो बड़ा उत्सुक था धार्मिक चर्चा था तो उसने अपना रथ और अपने स्वागत के लिए लोग गाँव के बाहर भिक्षु को रथ पर लेकर हुआ है पांच और सांस थे के बाहर आकर मीनांदर ने उसको नमस्कार किया नागसंद को नाचंद रत्न करा मीनांदर ने कहा कि नाग सिंह भिष् का हम स्वागत करते हैं उस नागंद ने कहा हम स्वागत को स्वीकार करते हैं है युद्धि नागसिंग भिष्ठ जैसा कोई है नहीं ने कहा कि हम स्वागत को स्वीकार करते हैं युद्ध की विश्व नाग जैसा कोई है नहीं तो नीन बोला क्या करते फिर स्वीकार कौन करता नाचने में ऐसा काम चला हुआ है की आपको बुरा ना लगे लेकिन सची दुष्ट नाथ सिंह ऐसा कोई नहीं है तो कहा फिर ये कौन आया आप आए आप मेरे सामने खड़े थे आप कौन थे तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की उसने कहा ये जो रथ है ये रथ है ना दिनांत ने, ने कहा निश्चित ही रथ है उसने कहा इससे पहियो को निकाल के हम अगर तुमसे पूछो की ये रथ है तो तुम क्या कहोगे वो कहेगा कि ये रथ नहीं ये पहिये है उसने कहा हम एक एक हिस्सा हिस्सा निकाल के तुमसे पूछू की ये क्या है तो तुम क्या कहोगे वो कहेगा की ये पहिये है ये आगे का है पीछे का फला है दिखा है सारे रख के अंग हम निकाल लेंगे तुम किसी को भी रथ नहीं कहते कि तो रस कहाँ है नांगल ने कहा रथ केवल जोड़ अगर सारे अंग सोच लिए जाए तो जोड़ नहीं बच रहे, तो रस केवल जोड़ है ने कहा की जैसा रथ जोर है वैसे ये नागसेन नाम का जो व्यक्ति है ये जोर इसके हट पर नागसेन नहीं रह जाएगा जो रह जाएगा उसको नाथसेन कहना करते जो रह जाएगा उसको नाथसेन कहना कठिन। हैं जेनों ने इसको अहंकार विसर्जन आए निकल आइए अहंकार विसर्जन और आत्म उपलब्धि का वो आत्मा जो है वो व्यक्ति नहीं है अहंकार नहीं है बौद्ध ने इसको अनाथ नहीं कह दिया उन्होंने कहा कि वो आसम नहीं है तो, तो तर्क नहीं है दोनों में जो शेष रह जाता है उसको मै की सत्ता का संस्कार देना ना चीज जैसे जैसे मैं अपने भीतर चलता हूँ वैसे वैसे मैं जीवित होता चला जाता है ये आपको समझने की बात है जैसे जैसे मैं बाहर चलता हूँ मैं सघन होता, होता चला जाता है जैसे जैसे भीतर चलिएगा मैं जो है विरल होता चलेगा जो आदमी अपने से जितने बाहर चला गया है उतना उसका मैं मजबूत पाइएगा और जो आदमी अपने जितने भीतर चला गया उतनी उसको नहीं पाइएगा और हम जो बाहर चलते हैं अगर बहुत गौर से देखें तो उसको मैं को ही मजबूत होने का सुख है और कोई सुख नहीं वो जो बड़ा भवन खड़ा कर लेते हैं उसमें सुख लेते हैं वो जो बड़ा राज्य जीत लेते हैं उसमें सुख लेते हैं वो जो बड़ा धन इकट्ठा कर लेते हैं वो जो बड़ा पंडित या बड़ा साधु बन जाते हैं उसमें भी सुख लेते हैं तो सब मैं का सुख है वो जितना हम इन सब तरह की चीजें इकट्ठे करते हैं उतना मैं जो भर जाता है और बजूल हो जाता है मालूम होने लगता है क्योंकि तो कह पाते हैं कि मैं मैं तुम साधारण आदमी नहीं हूं कह पाते है कि मैं तुम साधारण आदमी नहीं मैं उतनी ज्यादा सोच और बजनी हो जाऊ तो दुनिया में दो ही दौड़ है और दो ही तरह के आदमी हैं। एक दौड़ है कि मैं को मजबूत करो और एक दौड़ है कि मैं को विक्रित करो तरह का आदमी जो उस दिशा में चल रहा है जहाँ और घना मैं होता चला जाएगा जितना घना मैं होगा आत्मा से उतनी ही दूरी हो जाएगी, जितना प्रगा मैं का बोध होगा उतनी हम आत्मा ऐसी चलेगा इन अगर ठीक समझिए मैं की प्रभा का आत्मा से दूरी नापने का यंत्र और जितना मैं विरल हो तक जाएगा उतने अपने घर ही लगे और बिल्कुल ना अपने नाम पाएंगे ना यानी वास्तविक मैं को पाते ही जिसको हम मैं करके जानते रहे वो नहीं रह जाएगा समन्वय हो सकता है? विज्ञान करता एक आत्मा कोई वस्तु है वस्तु का आत्मा आत्मा जैसी कोई वस्तु खाली तो वो खाली शब्द है कोई तो देखा नहीं अनुभव तो होता है दूसरे अनुभव अनुभव अनुभव दे सकता है, लेता, तो आत्मा आत्मा का अलग-अलग होता ये अपने के नहीं उतारा में भी मन जीव उ जो आत्मा किसी भी देखा नहीं। तो नहीं है अभी ये जो इसमें तो क्या है कि आत्मा की वो तो जो मानता है शक्ति और वस्तु जो लोग सही उठते हैं अलग नहीं हो तो क्योंकि उसका रूपांतर होता है शक्ति वस्तु हो जाती है वस्तु आत्मा हो जाती है आत्मा हो जाता। तो कोई न आप, तो, तो, तो तुम्हारे आत्मा का दर्शन हो जाओ तो वी स्थान मिल जाओ तो मान तो नहीं है तो विरा था पर लिंगुर कहता इस आत्मों को दू है देवी ये और तू होए तो तो बोलो बोलो पर मेरे देख के नहीं हां हां समझा समझा हां रु मत हां समझा वही लूच आपने पूछा कि कुछ विचार आपउड स्पीकर अवज तो स्पीकर ये जो आपने कुछ कहा पूछा बड़ा अर्थकों के सारी दुनिया में विचार यही है कुछ लोग है जो कृषि मनुष्य के भीतर सिवाय पदार्थ से, पदार्थ के से उदपन्न शक्ति के और कोई आत्मा नहीं है आत्मा जैसी कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल पदार्थ का और रसायन का मिला जुला रूप है अगर ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी तो आत्मा जैसा वहां कोई भी नहीं ये विचार काफी जोर से पकड़ा है और एकदम से ताल देने जैसा नहीं है दिक्कत सिर्फ यही है कि जो लोग इस विचार को दे रहे थे उनमें से एक ही आत्मा को जानने के जो उपाय हैं उनका प्रयोग नहीं किया है उसके जो एक्सपेरिमेंट है उनमें से नहीं गुजरे ये बिना प्रयोग के जैसे माप ने कहा बिना प्रयोग के बिना किसी वैज्ञानिक साधना के कहीं भी केवल विचार गत बात है विचार से ऐसा तय करते हैं कि ये इतनी बात है जो आप कहते हैं कि आत्मा को किसी ने देखा नहीं ये गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा जिन्होंने देखा है उन्होंने उसकी खबर भी है वो कोई विचार नहीं है कुछ लोगों ने सोचा और तय किया की कि आत्मा होनी चाहिए आप अपने ही कर उस सत्ता को अनुभव कर सकते है अनुभव करने की पद्धति और प्रयोग और जब उस पूरी पूरी चेतना को अनुभव करेंगे तो आपसे स्पष्ट ये बात जानेंगे कि पूरा का पूरा शरीर अलग है और नई इस चेतन का बिल्कुल बिल्कुल अलग थी उसमें रंग के मात्र ही संबंध कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा और अगर और थोड़े जंगे जाइएगा तो बिल्कुल इसे शरीर से सर्थक करके अलग खरह के शरीर को पड़े हुए भी देखा जा सकता है उतना भी साहस करिए तो शरीर के बाहर भी इस चैतन्य के बिंदु को अलग निकाल ले सकते है सास में ही उनको लगता है कि ये जो ऐसा जो आत्मा का बिंदु है जो चैतन्य का बिंदु है वो बेभान होने से मिल जाएगा तो कृष्णमूर्ति को आप गलत समझे ये परिपूर्ण में होने से मिलेगा बेभान होने से तो ये खोया हुआ है बेभान होने से ये खोया हुआ है जितने हम बेभान है उतने हमको इसका पता नहीं लग रहा है बेभान होने से केवल शरीर का पता लग है क्योंकि ये इतना स्थूल है करीब, की इसके लिए जानने के लिए बहुत भान की जरूरत नहीं है जितनी स्थूल चीज होगी उतनी बिना भांग के भी पता चल जाएगी यहाँ से एक शराबी निकले नशे में तो जो पत्थर पड़े होंगे जिनसे वो टकराएगा उनको उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पत्थर पड़ा है रखा नहीं है लेकिन जितनी सुख सुंदर चीजें इस कमरे में होंगी उतने उसको पता करना कठिन हो जाएगा जितने हम बेभान होंगे उतनी ही स्थूल और मोटी चीजों का पता चलेगा अभी हमको अपने में खोजने से, से पता चलता है की कड़ी है ये हमारे एक बेहोशी और तो बेहान की स्थिति है जितना हमारा मान बढ़ेगा जितना कॉन्सियसनेस अवेयरनेस बढ़ेगी उतने हमको इससे ज्यादा सूक्ष्म कर चीजों का अपने वितरण होने का बोध होने लगेगा जिस दिन हम परिपूर्ण भान में होंगे उस दिन हमें उसका पता चलेगा जो मात्र कॉन्सियनेस है परिपूर्ण भान में आने पर उसका पता चलेगा जो केवल उन बोध हम आते उस परिपूर्ण बोध में जाने की जो प्रक्रिया है तो वो मन को विसर्जित करने की है मन का विसर्जन आत्मा का विसर्जन नहीं हो मन के विसर्जन से ही आत्मा का बोध शुरू होता है मन का मेरा अर्थ है विचार उनका इकट्ठा जोर वो जो फॉट प्रोसेस है जब वो मन के सारे विचार विहीन हो जाएंगे अभी तो हम या मार्स या कोई भी लोग इस तरह चिंतन करते उनको दो ही बातें दिखाई पड़ती है शरीर दिखाई पड़ता है और विचार दिखाई पड़ता आप भी अपने भीतर जानतीगा तो दो ही बातें मिलेंगी एक तो ये शरीर है ये रासायनिक प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस शरीर में हो रही है वो और खुदा भीतर रहती है तो थॉट प्रोसेस मिलेगी विचार मिलेगा तो दो चीजें मिलेंगी ये जो मन को मारने की बात है ये इसीलिए है कि जब मन का विचार बंद हो जाएगा तब आप अपने भीतर एक और दूसरी चीज पाएंगे जो इसको पहले आपने ही नहीं थी तब आपको कॉन्शियसनेस मिलेगी वो कॉन्सियसनेस जो कि पाती थी कि मेरे में शरीर है और मेरे में विचार आखिर कौन है जिसको ये पता चलता है कि निर्दय किसी को पता चल रहा है कि मेरी देख किसी को पता चल रहा है कि मेरे विचार ये पता चल रहा है कि मेरी देह मेरे विचार निश्चित ही देह और विचार के पीछे कुछ और भी है जो इन दोनों को देखता और जानता है तो वो जो बिंदु है इन दोनों के पीछे दोनों को जानता और पहचानता है जब ये दोनों बिल्कुल परिपूर्ण शांत होंगे या नाग होने के बराबर हो जाएंगे तब उसका बोध होगा इसलिए पुराना जो समस्त योग है उसमें दो ही साधनाएं है एक आसन की साधना है और एक ज्ञान की साधना है आसन के माध्यम से शरीर की समस्त क्रियाओं को फिर किया जाता है और ध्यान के माध्यम से विचार की क्रियाओं को फिर किया जाता है आसन के माध्यम से शरीर को जरूरत कर देते हैं और ध्यान के माध्यम से विचार तो जड़वत कर देते जब शरीर भी जड़बत हो जाता है और विचार भी जड़बत हो जाता है तब भी पता चलता है कि नहीं जब शरीर की समस्त क्रिया स्कूल में प्राय हो गई और शिक्षक भी स्कूल प्राय हो गया तब भी पता चलता है कि नहीं और तब इतना ही स्पष्ट पता चलता है कि दे ये पड़ी है मरे विचार ये बिले मैं अलग खड़ा वो जो अलग होने का आत्यंतिक बोध है अनुभूति है वो अनुभूति बुनी है उन लोगों ने कही है और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनकी बात का मूल्य इसलिए नहीं है कि उन तो कोई भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे मार्क्स की बात का बहुत मूल्य नहीं है इस संबंध में इसलिए नहीं की उसमें कोई गलत बात सही इसलिए कि वो वन उस स्थल से तो साइंटिफिक नहीं है जिसका दावा है उसके दिमाग में उसको दिमाग में दावा है कि हर चीज में साइंटिफिक हूँ साइंटिफिक होने का दावा एक मानी रखता है कि मैं जो भी कह रहा हूं स्वीकार कर रहा हूं या डिनाई कर रहा हूं उसको मैंने प्रयोग करके जाना है तो वैज्ञानिक इस कह सकता है कि हम अभी जो प्रयोग करते हैं उससे हमें आत्मा नहीं मिलती वो ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रयोगों से पता चलता है कि आत्मा नहीं ये अवैज्ञानिक हो जाएगी बात वैज्ञानिक इतना कह सकता है कि हम जो प्रयोग करते हैं उससे हमें आत्मा नहीं मिलती ये तो साइंटिफिक आश्वासन होगा अगर वो ये कहे कि हमने प्रयोग करके देख लिया की आत्मा नहीं है ये बात अवैज्ञानिक हो जाएगी ये बात विज्ञान की रह जाएगी क्योंकि प्रयोग के बाहर की बात करने लगा हुआ महावीर या बुद्ध या उस तरह के जो लोग कहते हैं कि आत्मा है वो इसलिए नहीं कहते कि आत्मा कोई सिद्धांत है बल्कि एक प्रयोग से वो जानते हैं कि है और एक ऐसे प्रयोग से उसको जानते बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन जिनको उसका अनुभव होगा वो यहाँ तक कहने को राजी नहीं एक दफा ये हो सकता है की संसार ना हो लेकिन वो है वो इस दूर तक की जगत को माया तक कहने के लिए राजी हो सकते हैं लेकिन उसको इनकार करने को राजी नहीं होते हम जिसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है और हम जिसको इनकार करने में आत्मर्थ है उसको बिल्कुल विपरीत होता है जो लोग उसको अनुभव करते हैं उसको स्वीकार कर पाते हैं और जिसको हम स्वीकार कर पाते है वो कहते हैं वो ना भी भी करेगा वो नहीं के ही बराबर कई कई बात ऐसी है कि जिसे स्वप्न में हम छोड़े होंगे सपनों को देखते हैं हमारे लिए स्वप्न सब कुछ हैं जब हम सपनों को देख रहे हैं जात के हम कहेंगे कि जो जात के देख रहे हैं वो सब कुछ है वो स्वप्न कुछ भी नहीं था लेकिन स्वप्न के भीतर निश्चित ही स्वप्न सब कुछ है तो गवाही उनकी अर्थपूर्ण नहीं है जिनको स्वप्न को ही देखा है गवाही उनके अर्थपूर्ण जिन्होंने जात को देखा है जिन्होंने स्वप्न भी देखा और जाप भी देखा जो दोनों स्थितियों से गुजरे उनकी गवाही उनकी साक्षी महत्वपूर्ण जो अकेले स्वप्न में देख रहे हो और जागृति के बाबत कोई निर्णय देते हो स्वप्न में कही हुई बात का उस लगा कोई और मूल्य नहीं है तो मेरे साथ एक ही कठिनाई है अब तक किसी भी मिटीरियलिस्ट या उस भांति के भौतिकवादी विचार में सामना सी नहीं किया तो थोड़ा योग के माध्यम से जानने की भी तो कोशिश करें जिसको वैज्ञानिकता का इतना दावा है वो इतना भी तो करें कि इस कवि का परीक्षण तो कर लें और आप हैरान होंगे आज तक किसी परीक्षण किए व्यक्ति ने इनकार नहीं किया से। वो मैं कह रहा हूँ कि उसका बिना परीक्षण किए वो ठीक अर्थों में भौतिकवादी भी नहीं थे क्योंकि परीक्षण की प्रयोग ही तय करेगा कि क्या है और क्या नहीं है। अभी मार्च के बाद अभी पिछले सौ वर्षों में बहुत फर्क हुआ है और वैज्ञानिक उस अर्थ में जड़वादी नहीं रह गया जैसा दे कि था क्यूँकी कुछ अद्भुत घटनाएं घटी पहली घटना तो ये घटी जिसको मार्च के समय में मैटर कहा जाता था वो विलीन हो गई अब मैटर जैसी कोई चीज है नहीं की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है इसके बाद बस सब कुछ सिर्फ पदार्थ की जो खोज चली उसको धीरे देर धीरे पता चला है कि पदार्थ तो हैदार्थ के अंतिम तन में जाके जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रह कोई पदार्थ नहीं है वहाँ केवल विद्युत कंप और वे विद्युत का मेटीरियल नहीं है उनका कोई वजन नहीं है और उनको कोई सौरा नहीं जा सकता नापा नहीं जा सकता कोई रस्ता नहीं विज्ञान एक अजीब मुसीबत में पड़ गया आत्मा को पहले इनकार कर चुका था मैटर को अब उसने इनकार कर दिया अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं कि क्या है इस वक्त का जो नवीनतम वैज्ञानिक है उसके सामने सवाल भी कुछ भी नहीं कह सकता की क्या है मैंने तो एक और बात कहनी शुरू की मैंने किसी कहना शुरू किया विज्ञान सत्य के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता विज्ञान केवल यूटिलिटी के संबंध में कुछ कह सकता सूटिलिटी में फर्क है विज्ञान कह सकता है कि विद्युत से पंखा कैसे चलेगा विज्ञान यह नहीं कह सकता कि विद्युत क्या है और अभी नहीं कहता अभी विज्ञान ये नहीं कहता कि विद्युत क्या है अभी वो ये कहता है कि पंखा नहीं चल सकता और मछली नहीं चल सकता विद्युत की उपयोगिता तो विज्ञान देता है विद्युत क्या है ये नहीं देता तो मेरे सामने अब ये नजर है कि तो साइंस जो है वो यूटिलिटी की खोज है रिलीजन जो है वो ड्रग्स की खोज है हम दोनों में फर्क है उसको तो भर्म तो वो आत्मा था उससे तो अस्तर बहुत पता है बहुत बहुत वो तो भजन में ऐसा बताया है, जैसा वो कबीर ने बताया कि पांच सभी उपयोग करे छठा कुमरे मन आई सूरत कबीर की भीतर राम रतन ठीक जैसा वो अपने तबियत में बोला आपने कि ऐसी शाला नहीं होनी चाहिए प्यारे तो बोला कि पांच उंगली को पूरी प्याग बनेगी वो बात पांच उंगली को काम में लग देना चाहिए और मन भी वो काम में लग जाना चाहिए फिर के आत्मा का कुछ भारत होगा जहाँ तरफ कोई भी विषय का अभ्यास है या प्रयोग नहीं है या कुछ भी इसके पीछे पड़ा नहीं है वहाँ तरफ तो खाली बातें बात रहती है थी। थी। तो इसलिए अनुभव वर्णन नहीं कर सकता आदमी आपने इस तरह बताया आपको कभी ऐसा अनुभव होगा कि शरीर और मन का जुदा अनुभव कभी आपको हो निरंतर हो रहा है निरंतर हो रहा है अच्छा तो फिर ये तो आपको पक्की श्रद्धा होगी आत्मा को जरूर है और अपने तो मूल चीज हो रही है पर वो तो हम दूसरे को भाषा में समझाते हैं भाषा से समझने वाला कौन हुआ जिससे रोक हुआ वो समझ सकता दूसरा नहीं समझ सकता है ना? है, यूट्यूब हमको असल में भाषा से आप कोई भी चीज क्या समझाते हो? मैं कहूंगा कि ये एक दरवाजा है आप समझ लेते हैं क्यों इसलिए कि मैंने भाषा से आपको समझा दिया नहीं भाषा के अलावा आप इसको जानते हैं जब मैं कहता हूं दरवाजा है तब आप इसको पूर्व से जानते हैं कि दरवाजा है और इसलिए मेरा यह कहना कि दरवाजा है आपको कुछ समझा पाता है भाषा से केवल शब्द दिए जाते हैं अनुभव उपस्थित होने के जब मैं एक शब्द बोलता हूँ तो आप में कोई अर्थ पैदा नहीं कर सकता वो शब्द की प्रतिध्वनि दे सकता हूँ अर्थ आप में होना चाहिए जब मैं कहता हूँ कि ये मकान है तो मकान आपको एक अर्थ देता है जब मैं कहता हूँ ये आत्मा है आत्मा शब्द खाली रह जाता है वो कोई अर्थ नहीं देता मकान को आप जानते हैं इसलिए मकान अर्थ देता है आत्मा को आप नहीं जानते उसमें अर्थ नहीं देता बोलने वाले की तरफ से सार्थकता नहीं आती सार्थकता सुनने वाले की तरफ से ज्यादा होती है बोलने वाले की तरफ से केवल शब्द आते हैं सार्थकता सुनने वाला डालता है तो आपकी जितनी अनुभूति होगी उतनी ही संतक भाषा सार्थक होती है आपकी जिस तरफ आगे अनुभूति नहीं है उस तब तक भाषा आपको शब्द रह जाएगी लेकिन उस कल पे भी वो एक तरह की सार्थकता उसी है और वो सार्थकता इसमें है उस तल पे जहाँ आपको शब्द समझ में नहीं पड़ते क्यूँकी आपकी अनुभूति नहीं है वहाँ पर शब्द अर्थ नहीं देते प्यास देना शुरू कर देते हैं है या बाकी जैसे की मैंने कहा आत्मा है आप नहीं समझ रहेगी क्या लेकिन युद्ध में अगर आपको समझ में आ रहा है ये मेरी समझ में नहीं आता की आत्मा क्या है तो आप में प्यास शुरू होनी शुरू हो, हो गई यानी मैं आपको आत्मा तो नहीं बता पाया लेकिन आत्मा कैसे आप जानेंगे उस तरफ का शायद पहला संक्रमण आप में होगा तो वो मैंने शुरू भी आपसे कहा महावीर या उस तरह के कोई भी व्यक्ति आपको सत्य नहीं दे सकते है वो पेशता दे सकते है वो जिस अनुभव की बातें कर रहे हैं वो अनुभव आपको समझ में नहीं पड़ेगा नहीं पड़ सकता लेकिन ये आदमी कह रहा है इस आदमी में कुछ आपको देख रहा है की ये जो कह रहा है वो कहना भी नहीं है तो आपको प्रतीक होता है ये आदमी जो गहरा है जरूर कुछ उसे दिखाई पड़ रहा है जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ ये अनुभव कर रहा है जो हम अनुभव नहीं कर रहे ये किसी अज्ञात दिशा की बातें कर रहा है जो हमें ज्ञात नहीं है और आपके प्राण में एक शुरू हो जाए वो कंपन आपको उस अज्ञात दिशा में मिल जाएगा। असल में शब्दों की दोहरी साक्षरता है जो आपको ज्ञात है शब्द उसका बोध देते हैं जो आपको अज्ञात है शब्द उसकी प्यास देते हैं, जो आपको ज्ञात है उसका बोध देते हैं और जो आपको अज्ञात है उसकी प्यास देते हैं तो अगर मैं फिर से समझू तो जो शब्द आपको बोध देते हैं वो बहुत अर्थ के नहीं है के वो शब्द जो आपको प्यास देते हैं, क्योंकि तो वो आपको अपने ज्ञात घेरे के बाहर उठाते हैं और अज्ञात की तरफ आकर्षित करते हैं ये सारे शब्द ईश्वर आत्मा परमात्मा ये सारे शब्द शब्द की तरह घूमते है हमारे ऊपर इनमें कोई कंटेंट नहीं है हमारे लिए लेकिन ये शब्द भी हमको खींचते और ये इस शब्द इसलिए खींचते जिन लोगों से ये शब्द आते हैं वो लोग भी खींचते तब, तब हमारे भीतर एक क्रिया शुरू होती है कि जो भी ज्ञात है वही समाप्त नहीं जो मुझे ज्ञात है वो नहीं अभी और ज्ञात होने को अभी और ज्ञात होने को जब तक आप परम आनंद को उपलब्ध ना हो जाएं तब तक स्मरण रखेंगे बहुत है ज्ञात होने को क्योंकि जो जो अज्ञात है वही मेरे दुख का कारण है क्योंकि वही मेरे नियंत्रण के बाहर है नहीं। इससे हम समझे तो परिपूर्ण आनंद की उपलब्धि सूचना से इस बात की कि अब कोई भी ऐसा इसके भीतर तत्व तो तो नहीं जो है जो अज्ञात से परेशान कर गए आनंद का साथ ऐसे कहे हम जो आत्मा आनंद का आपके लिए हो गया कि मैं तो सारा दिन आत्मा दूर जो देख रहा हूँ और उसमें आनंद और दुख दो बात आती है आनंद आता है तो आनंद का तो अनुभव अंदर में होता है ऐसा शरीर में कोई दुख आता है तो आत्मा को दुख का अनुभव होता है मन जैसा मन में अनुभव होता है तो शरीर समझो बड़ा रोगी शरीर है और इसमें 24 घंटा दर्द हो रहा है तो उसमें जो जिसमें आत्मा पाया उसको तो दर्द का असर होना नहीं चाहिए में आत्मा केवल बोध मात्र की शक्ति बोध देती है बोध का होना एक बात है बोध से पीड़ित होना बिल्कुल दूसरी बात है इस पैर में चोट लगी है, इसका बोध होना की चोट है एक बात है चोट की पीड़ा से पीड़ित होना बिल्कुल दूसरी बात है बोध तो उसको नहीं होगा जो बेहोश है बोध उसको नहीं होगा जो बेहोश है उसे तो बोध परिपूर्ण रूप से होगा जो होश में है लेकिन ये बोध होना कि पैर में दर्द है और ये बोध होना कि मैं दुखी हूं अलग अलग बातें हैं महावीर को भी अगर राह चलते कांटा गड़े तो पता पड़ेगा कि कांटा गड़ा लेकिन इतनी पता पड़ेगा की कांटा लड़ा ये वैसे ही पता पड़ेगा कि जिसे आपको कांटा तो भी पता पड़ता है आप रस्ते पे चलते हो तो उनके किनारे आपको कांटा करता तो तो चलता यद भी पता चलता है और वो कहेंगे की देखो ये मेरे पैर में कांटा लड़ा लेकिन इसके उनकी चेतना कहीं व्यतीत नहीं होती है केवल बोध मात्र है यह बात नवा आई मुझे बोध हुआ तो यहाँ से हवा आई जो बोध है ये पीड़ा नहीं है बोध जो भी वो, उसके साथ मैं का सहयोग पीड़ा जैसे मुझे बोध हुआ कि पैर में दर्द है लेकिन मुझे बोध ऐसा होता कि पैर में दर्द है मुझे बोध ऐसा होता है कि मुझ में दर्द है एकत्व बुद्धि हाँ, एक जो है वो मुझे बोध होता है कि मुझ में दर्द है मैं परेशान हूँ बोध के साथ तादात में दुख लाता है बोध के साथ तादात में सुख लाता है बोध के साथ तादाद में हीनता आनंद लाती है मेरा सतु रहे हैं आप आइए मुझे बोध हुआ कि धन मेरा है तो सुख मालूम होता है फिर कल बोध हुआ कि जो धन मेरा था वो चोरी को लाइए तो दुख होता है धन मेरा था ये सुख दे रहा है, धन मेरा अब नहीं रहा है, ये दुख दे रहा है आनंद और सुख एक ही चीजें नहीं है आनंद उस स्थिति का नाम है जहाँ धन मेरा है ये सुख भी नहीं मानता जहाँ धन मेरा गया ये दुख भी मेरा नहीं मानता जहाँ निपट में ही रह गया हूँ और किसी और चीज से मेरा कोई संबंध नहीं मानता असंग जहाँ मेरी स्थिति है उस स्थिति जो है वो आनंद जल्दी असर करता है इसके शरीर का कोई रोग होता है शरीर में कोई तो तकलीफ होती है कोई तो बड़ा रोग जिंदगी भर का रोगिस्ट होता है तो वो आत्मानंद ले सकता है के नहीं मेरा कहना कहीं अब हाँ आप जो सकते हैं ना आत्मानंद जो ले सके तो शरीर मेरा है यूं से वो भी नहीं होता है आपका शरीर स्वस्थ हो चाहे बीमार हो चाहे तकलीफ आपको पता चलती हो चाहे तकलीफ पता ना चलती हो उसका आत्मानंद से कोई संबंध नहीं है आत्मानंद अगर आदमी को हो सके अनुभव हो सके उसका थोड़ा सा भी तो वो थोड़ा सा भी अनुभव आपके सामने ये स्पष्ट कर जाएगा की आप शरीर नहीं हो तब इस शरीर के बाबत आपकी धारणाएं वैसी हो जाएंगी जैसे किसी और भी शरीर के बाबत है इस शरीर के बाबत आपकी धारणा करीब करीब वैसी हो जाएगी जैसे नाटक में अभिनेता की अपने अभिनय के प्रति होती है जैसे कि राम की सीता चोरी गई होगी, वो एक बात रही होगी वाल्मीकि ने लिखा कि वो व्रत से पूछते हैं रोते हैं की मेरी सीता कहाँ अब भी नाटक होता है उसमें भी राम की सीता चोरी चली जाती है और वो भी वृक्ष व्रत से पूछता है की मेरी सीता कहाँ है लेकिन इसके पूछने में और राम के पूछने में कुछ फर्क है कि मेरी सीता कहाँ है और हो सकता है की राम से भी ज्यादा अभिनय कर रहा हो लेकिन ये अभिनय है और इससे परिपूर्ण याद है पर्दे के पीछे जाएगा और रात भर मजे से छोड़ जाए तो सीता से कोई मतलब नहीं है जो पर्दे उसने कहा था की चोरी चली गई बोध है कि जो सीता चोरी जा रही है वो मेरी नहीं इसे है कि जो शरीर लोचन ला रहा है जो सीता चोरी जा रही है तो वो भी केवल अभिनय है जैसे ही व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होगा सामान्य जीवन अभिनय का रूप ले लेगा और अभी तो अभिनय भी आप करें तो वो भी असली स्वरूप ले लेगा अभी तो दिक्कत यह है की अगर कहीं अभिनय भी करे तो थोड़ी देर में उसीनों में लग जाएंगे आम ज्ञान आदमी अभिनय करके भी उसे उलट जाता है और ज्ञान आदमी परिपूर्ण जीवन में रहते भी उसे अभिनय जानता है और नहीं उलगता है जिंदगी तो चलेगी ही जिंदगी तो चलेगी ही जब तक जीवन में चलेगी बात केवल दो है जिसको आत्मबोध होना शुरू होगा उसे समस्त क्रियाएं अभिनय मात्र हो जाएंगी क्योंकि उसकी सारी क्रियाएं कुशल भी बहुत हो जाएंगी और दुख अभिनय में नहीं होते केवल दिखावा रह जाएगा ये बोध अगर आपको कहीं मरना होने कि मैं कुछ और तू तो फर्द शुरू हो जाएंगे दर्द शरीर में होगा तो पहले तो दिखा होता था अब भी होगा शायद इतना पता नहीं पड़ता था अब ज्यादा पता पड़ेगा ठीक है पूरी तू उसी शांत है आपको तो हर चीज ज्ञात होगी जरा सा भी चित हो वो भी पता चलेगा लेकिन परिपूर्ण शांत चित्त में पता तो सब चलेगा लेकिन जो जो पता चलेगा उसके साथ तादाद में बुद्धि नहीं रह है, उसके साथ आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी हम जानेंगे कैसा होगा। ये जानना होगा हमारा ये हमारा ज्ञान होगा लेकिन हम उससे संयुक्त थे या वो हम में हो रहा है ये बोध विलीन हो रहा वो कहीं हो रहा है जिसके हम जानने वाले धीरे धीरे हमको इतना ही पता रह जाएगा कि मेरा संबंध केवल जानने की शक्ति से और किसी चीज से नहीं धीरे धीरे पता चलेगा मैं केवल ज्ञान मात्र और जो जो मुझे ज्ञात होता वो मेरे बार तो में आनंद नहीं है विकास नजर होता है जो तो विश्व है सबको कितना है विश्व है जो जो है वो ये हाथ है सरकार है कितना है ये कितना जानना है तो जीवन का मूल हाथ बाहर आ जाएगी हो जाता है असल में हम ये भी जानते हैं की प्रश्न कितना है वो कौन काम कर पड़ेगा मैं ये भी कह दूंगा कि तत्व इतना है तो कौन सा कर पड़ेगा करीब करीब मैं कोई भी संख्या बोलू आपको उसका कोई पर्द नहीं पड़ेगा अगर मैं एक बोलू दो बोलू दस बोलू पचास बोलू तो आपको एक संख्या सुनाई पड़ेगी और तो कुछ खास नहीं, नहीं तत्व कितना है जब ही पूछते हैं कभी हम संख्या में पूछना शुरू कर दिए तो चाहे हम एक कहें चाहे दो कहे चाहे दस कहें असल में अगर आप परिपूर्ण शांत होकर अनुभव करें जो है उसका तो आपको संख्या में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा न एक का न दो का न तीन का न चार का आपको ये भी ज्ञात नहीं होगा कि आपके अतिरिक्त भी कुछ है आपको ज्ञात होगा केवल होने का बोध मात्र होगा कि कहीं हो आपको बोध होगा इसका और जिससे उसका उसे मोटे रूप से लोग कह देते एक है एक कहने की गुंजाइश नहीं है वहां क्योंकि एक कहा तो दो हो गए क्योंकि जिसने कहा वो तत्काल उससे अलग हो गया जिसके लिए उसने कहा एक कहा कि दो हो गए वहां गुंजाइश नहीं, नहीं, नहीं है करने की की कितने हैं असल में वहां कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है वहां केवल जानना मात्र है और जानना इस बात का है कि जो भी है वो एक में दो में और तीन में किसी शब्द में प्रदर्शित नहीं है वो जो कोई संख्या में विभाजन नहीं है जब हम उसी को बुद्धि के और अशांत चित्त के माध्यम से देखते हैं तो वाणी को विभाजन दिखाई पाते वो जो विभाजन है सत्ता के नहीं है, वो विभाजन चित्त के है। यहाँ एक पागल आदमी आए इसी में यही एक शांत आदमी के कमरे से गुजरे है कमरा यही होगा पागल गुजरेगा तब भी यही होगा एक शांत आदमी गुजरेगा तब भी यही होगा लेकिन दोनों के इस कमरे के अनुभव अलग अलग होगा पागल अनुमान हम क्या हैं कमरा यही होगा लेकिन दोनों के अनुभव अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों के चित्र अलग अलग स्थितियाँ होंगे हम जो देख रहे हैं जब तक चित्त के द्वारा देख रहे हैं तब तक हमारे सब रहने गलत है चाहे हम एक कहें चाहे दो कहें चाहे चार कहें जब हम इसी को बिना चित्र से देखेंगे तब हमारे समस्त निर्णय सही होंगे हम कुछ भी कहें लेकिन उसका कोई भी कुछ करता नहीं है मुसीबत यह है कि जो चित्त से देखते हैं वो कहते हैं और जो चित्त से देखते हैं सब गलत देखते हैं जो चित्त से नहीं देखते नहीं कहते और जो चित्त के देखते हैं वो जो भी देखते हैं सही देखते हैं तो नहीं कहता कि तो नहीं सब नहीं। कहता कितने दो रास्ते हैं जो है उसको देखने के चित्त का रास्ता है जिसके माध्यम से सब अनेक रूपों में दिखाई पड़ेगा और एक अचित्त का रास्ता है एक माइंड का एक नो माइंड का एक अशांत चित्त का एक परिपूर्ण शांत जहाँ की चित्त भी नहीं एक लहरों के माध्यम से जगत को देखने का रास्ता है कि लहर सब चीजों को तोड़े दे रही है और एक परिपूर्ण शांत जीव के माध्यम से देखने का रास्ता है इतनी मैं आपसे कह सकता हूँ जिन्होंने शांति से देखा है उन्होंने किसी संख्या की बात नहीं कही जो शांति से देखे वो पच्चीस तरह की संख्या गिनाए हुए हैं मैंने कहता कितने सत्व है इतने कहता हूँ कि तत्व को देखने के दो रास्ते देखने के दो रास्ते एक रास्ते तो भूल के माध्यम ऐसी जब देखता है तो कभी परिपृति को फलस नहीं होता और जो भी जानता है उसमें संदेह और प्रश्न बड़े रहते हैं चित्त के माध्यम से जानता हुआ लगता है जान कभी नहीं पाता लगता है कि जान रहा हूं लेकिन जान नहीं पाता जान नहीं पाता तो पीड़ा हो परेशानी कायम रहती है और चित्त रोज रोज प्रश्न खड़े करता चला जाता है जीवन हर चित्र जानेगा और वे प्रश्न वैसे के वैसे बने रहेंगे जो पहले जो पूछना शुरू किए चित्व स्थिति में नहीं ले जाएगा प्रश्न जिस जिस है वो पीड़ा न होगा जिस चित्त जिस में प्रश्न है वो पीड़ा में होगा प्रश्न जो है पीड़ा के सूचक थे और प्रश्न जो है वो कहीं अंतर एक व्यथा है उससे सोचे वो सब सोचना है वो खोज रहा है कि कहीं तो कुछ रास्ता मिल जाए को तो रास्ता नहीं मिलता चित्त से कोई रास्ता नहीं मिलता चित्त केवल प्रश्न देता कोई उत्तर नहीं देता आज तक चित्त नहीं केवल प्रश्न लिए उत्तर नहीं तो अगर प्रश्न ही प्रश्न जानने हों तो चित्त दे सकता है अधिक प्रश्न हो जाएंगे तो विक्षित हो जाएगा थोड़े प्रश्न होंगे तो काम चलता रहेगा फिर बहुत प्रश्न हो जाएंगे और उनका वोट फोर बांटने नहीं मिलेगा तो विकित्त हो जाएगा चित्त प्रश्न देता है चित्त की अंतिम पद्म की देती है चित्त का आंदोलन प्रश्न पैदा करता है फिर आंदोलन इतने हो जाएंगे उनका संभालना मुश्किल हो जाए तो आप विकसित पढ़ लेते चित्त का परिपूर्ण विकास विकित्रता है माइंड का पूरा विकास नजने से इस, इसलिए दुनिया के पश्चिम के विशेषतः बड़े विचारक जो पागल होते रहे वो आकस्मिक नहीं वो अनायास नहीं, बड़ा विचारक पागल हो जाएगा वो तो परिणाम अनिवार्य परिणाम है यानी विचारक अगर कंसिस्टेंट है और विचार करते लगा तो पागल हो जाए, जो विचारक पागल नहीं होते वो बड़े विचारक नहीं वो बीच में कहीं रुक गए भी अंतिम कंक्लूजन तक नहीं ले गए विचार को यानी अगर कोई विचारक अपने विचार को अंतिम निष्पत्ति तक ले जाए वो लॉजिकल कंक्लूजन जो है में वहां तक ले जाए तो पागल होना अनिवार्य है लेकिन भारत में जिनको हम कहते हैं उनमें तो कोई पागल नहीं हुआ वो विचारक नहीं है अपने महावीर बुद्ध वगैरह विचारक नहीं है विचारक नहीं है विचार की अंतिम परिणति विक्षिप्तता है और निर्विचार की अंतिम परिणति विमुक्ति विचार प्रश्न देगा उत्तर नहीं निर्विचार होकर प्रश्न में रह जाएंगे उत्तर ही रह जाए तो अगर उत्तर पाना हो तो निर्विचार में चलिए और अगर प्रश्न ही प्रश्न जगाने हो एक के बाद एक, तो विचार में चलिए जितने अधिक प्रश्न होंगे उतना व्यथा होगी उतनी गीणा होगी जितने प्रश्न न्यून होंगे उतनी शांति घूमिभूत होगी नित्स प्रश्न जिस दिन चिक्ष हो जाएगा उस दिन परिपूर्ण शांति का अनुप होगा विचार तो आनंद में नहीं ले जा क्योंकि विचार उत्तर में नहीं ले जाता निर्विचार आनंद में ले जाए या फिर जो निर्विचार उत्पन्न मिले जाए दो दिशाए या तो विचार से जगत को देखती और चित्र निर्विचार से अच्छी अचित जगत को देखती बड़ा अच्छा समझना हो जाते थे अब जुड़ता है तो उनको होता है उनका हाथी क्या होता हो सकता है नहीं नहीं, नहीं थी। थी। भाँदा भाँदा दे अच्छा है मैं तो आप समझते थे की निर्विचार होने ऐसी आनंद मिलेगा हाँ टूट जाएगा तो वो जोड़ेगा या नहीं जैसे ही व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होगा उसे पता चलेगा मेरे भीतर कुछ भी टूट नहीं सकता है जो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो सब टूटे हुआ है वो क्या हाथ टूटा होता है जुड़ा हुआ हो मान नहीं है समाधान नहीं उसका हाथ टूटा हो या साजा हो वो दोनों स्थितियों में जानता है की हाथ का कोई मानी नहीं है उसके यहाँ फूटी हो या काम करती हो वो दोनों स्थितियों में जानता है ये आँख मेरी नहीं है असल में हाथ साझा हो इसका जो आग्रह है वो हाथ के साझे होने का थोड़ी है वो मेरे हाथ का है बहुत गौर से देखिए आँख ठीक हो इसका थोड़ी मतलब है मेरी आँख ठीक होने का है जैसे ही वो भीतर गया वो जानता है आँख आँख है वो मेरी नहीं है आप हैरान है होंगे आपका तो हाथ टूटता है तो ठीक होने की कल्पना उठती है किसी और का टूटता है तो नहीं उठती है आप यहाँ खुशी हो तो ठीक होने का मन होता है कि सूची हो तो ठीक है या वो कोई और भी ऐसा हो कि उसके भी अपने कोई नाता है तो उसके भी ठीक हो जाए वो भी हम कहीं ना कहीं अपने से हमारा है वो थी थी। तो आत्मज्ञान से और उससे कोई संबंध नहीं रहता तो करते रहो उससे कोई दिक्कत नहीं ठीक है है बात बात बात हैं हैं रहे लेकिन मेरी आप करते हैं बात की आप आप है इतना टाइम तक सोच तो मैं सोचने को कहते ही नहीं तो आप सोचने की थोड़ी बात है सोचू मत तो सोचिए मत तो सोचिए मत तो सोचने तो नहीं कहता सोचिए मत शिक्षा आंख बंद करके बैठिए और कुछ मत सोचिए और जो भी विचार चलते हैं उनको चुपचाप देखते रहिए सोचिए तो मत अपनी तरफ से जो विचार चलते हैं उनको देखते रहिए उनको सहयोग मत दीजिए ये तो अपने आप से सोचना चलाना हो गया ये तो सहयोग हो गया विचार को जो विचार चलते हैं अपने आप चलते हैं, उनको चुपचाप देखते रहिए आग बन उनको सिर्फ देखते रहिए कोई छिड़खानी मत करिए उनको हटाने की भी कोशिश मत करिए वो आते आने दीजिए नहीं आते मत आने दीजिए आए तो उनको देख रहिए एक पंद्रह दिन इसी तरह आधा घंटा बैठ कर सिर्फ देखिए और कुछ मत करिए पंद्रह दिन में पता चलेगा की वो रोज एक दो चार दिन तक बढ़ते हुए माद भागे तो ज्यादा से ज्यादा आए घबराइए मत उनको आने अगर नहीं घबराएं और उनको आने दिया तो क्रमश आप पाएंगे जिस मात्रा में बड़े थे उसी मात्रा में कम होने एक पंद्रह दिन के प्रयोग में आप पाएगा की उनकी संख्या बहुत नींद हो गई हो कभी आते हैं कभी खाली जगह कभी आते हैं कभी खाली जगह छूट जाती है जो खाली जगह छूट जाएगी उसमें आपको अपने आप अनुभव होगा की शरीर से आत्मा अलग जब खाली जगह बड़ी होने लगेगी तो बड़ी देर तक अनुभव होगा की आत्मा शरीर से अलग ये आपको सोचना नहीं ये अनुभव होगा समझू ना और जब ये अंतराल काफी लंबा होगा इंटरवल की एक विचार आया और दूसरा बहुत देर तक नहीं आया तो वो जो खाली गैप होगा बीच का उसमें आपको अपने आप झलक मिलेगी कि कितना अलग हो आत्मा अलग है ये सोचना नहीं है ये तो दिखाई पड़ेगा विचार भर चले जाए तो इसका दर्शन तो सोचू ना सोचने से कोई लाभ नहीं है सोचने से कोई नहीं सोच सोच के आपने समझ लिया की आत्मा अलग है तो बात वो जिस दिन नहीं सोचिएगा उस दिन फिर वो किसक जाएगा वो तो कल्पना हो गई हमारी एक अंधा यहाँ बैठा और सोच रहा है कि खूब प्रकाश भरा हुआ है खूब प्रकाश भरा वो कितने सोचे इससे थोड़ी की सो वो जैसे इसको सोचना शुरू छोड़ेगा ना पाएगा कि टकरा गया अमेरिका गिर पड़े अंधा सोच तो सोच के बार बार ये प्रकाश भरा हुआ है कोई मतलब हम नहीं होता प्रकाश बना हुआ है ये अंधियों को सोचना नहीं उसको तो आंख ठीक करने के उपाय करने जिस दिन आठ ठीक होगी उस दिन बिना सोचे उसको दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश है आप सोच से छोड़िए प्रकाश है दिखाई पड़ रहा है आत्मा सोची नहीं जाती उसका दर्शन होता है विचार और दर्शन नहीं है तो जो अंधी में पूरी चर्चा कर रहा हूँ उसमें विचार और दर्शन नहीं पेट है हमको आत्मा का दर्शन करना है विचार नहीं करना है जो विचार करेगा वो आत्मा को कभी नहीं जाएगा वो आत्मा के संबंध में दूसरों ने जो कहा उसी उसी को दोहराता रहेगा कुछ किसी बचती है विचार को बीच और परिपूर्ण झीले शांत होकर बैठ जाएंगे फिर मैं कभी आता हूँ तो क्या कभी मैज करवाया आप नहीं बैठेगी बिल्कुल झूठ है वाद तो सभी झूठ क्योंकि तो से सत्य का कोई वास्ता नहीं।, नहीं ये वाद वाद ठीक वो झूठ ऐसा मैं नहीं कहता मात्र की, वाद मात्र बुद्धि के का तो कोई वो बाद वो जो जाना जाता है बिल्कुल निर्विवाद जाना जाता है उसमें कोई वाद वादवाद वाद नहीं जो जो जा जा जा जा, है जिस दिन सब सत्य शांत होकर जाने जावाद है वहाँ कोई वाद नहीं कोई प्रतिवाद नहीं एक की है, तो एक की है कि जो सब आत्मा में पूर्जा नहीं बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप पूछते है की अगर सारे लोग आत्मा में आनंद लिए तो फिर दुनिया में अनाज उनाज पैदा नहीं होगा जैसे की पागल और विक्षिप्त जो है वो दुनिया में अनाज पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया में जो तकलीफ है वो अगर सारे लोग चित्त शांति को उपलब्ध हो जाएं, तो समस्त भी हो जाएगी शायद अनाज बेहतर ही होगा क्योंकि चित्त शांत व्यक्ति जितना बेहतर अनाज पैदा कर सकता है एक आसान और विक्षिप्त आदमी नहीं कर सकता शांति का कर्म से विरोध नहीं है अशांति का कर्म से विरोध है अशांत आदमी जो भी कर्म करेगा वो अकुशल होगा क्योंकि अशांति उसको कर्म में बाधक होगी शांत आदमी जो भी कर्म करेगा वो सब कुशल हो जाएगा क्योंकि तो शांति कर्म में सहयोगी है तो मेरी दृष्टि में अगर दुनिया में शांत लोग बढ़ते हैं तो दुनिया की कुशलता बढ़ेगी वो शांत आदमी अगर जूते भी पिएगा अगर जैसे कबीर था कपड़े बुनता रहा तो कबीर के बावजूद कहा जाता है कि वैसे कपड़े कभी किसी बुनकर करना नहीं बने और जब वो अपने कपड़ों को लेकर बाजार में बेचने जाता था तो लोग पांगल के साथ दूध पाते कबीर का कपड़े ही खरीदना है सुख की बात कबीर के लोग कहते कि ऐसे कपड़े कभी किसी ने बुने नहीं तो कबीर कहता कि कितनी शांति से और भगवान के लिए कपड़े किसी ने बुने मैं क्या करूँ मैं, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं बुनता भगवान के लिए बुनता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जो भगवान उसको जानता हूँ वो पहनेगा और उसके लिए जो गलत चीज़ तो बुनी जा सकती और जब बुनता हूँ तो भगवान में भरा हुआ बुनता हूँ तो बुन चुकी कोई गुंजायक नहीं तो कभी ने कपड़े बुनाए वो कपड़े अर्थ तो रखते और ही करने का घोड़ा कुमार हुआ वो भी एक फकीर था उसने जो घड़े बनाए वो अदल थे दुनिया में अब तक जो भी काम कर हुआ है वो शांत लोगों ने किया अशांत लोगों ने थोड़ी अशांत लोगों की वजह से परेशानी उनकी वजह से अनाज नहीं होता शांत लोगों की वजह से अनाज होगा इतनी स्मरण रखिये की ये जो हमारे चित्र में धारणा गर्व कर गयी है शांत लोग छोड़ के भाग खड़े होते ये गलत है असल आसान, में लोग भाग खड़े होते हैं, होतेबराहट में शांत लोग तो फिर वापस लौट आते हैं। मैं कल ही रात कह रहा था कि महावीर और बुद्ध जंगल में भाग गए थे तब वो अशांत थे जब वो शांत हुए तो वापस लौटा अभी तक ऐसे किसी आदमी के बाबत सुना नहीं कि शांत होकर वापस बस्ती में नहीं लौट आएगा वो आदमी बस्ती से भाग गए जंगल में लेकिन जब वो शांत हुए तो कहाँ गए वापिस बस्ती में लौट आए और उसके बाद की जिंदगी को खाली हाथ बैठी छोड़ी रहे उन्होंने इतना किया कि हम कर नहीं सकते महावीर अपने उपलब्धि के बाद 40 वर्ष तक सतत सक्रिय है बुद्ध मरते घड़ी तक सक्रिय है मर रहे हैं बुद्ध जिस घड़ी अंतिम घड़ी है और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब अब तुम्हें छोड़ता होंगे तो आनंद ने कहा हम किसी को आने नहीं देंगे अब हम बाहर रुकते हैं अब कोई आए नहीं वो समाधि में लीन हो रहे हैं और तभी दूर से भागता हुआ एक युवक आया और उसने आनंद को आगे कहा कि लेकिन सिर्फ तथागत मुझे मिलेंगे अगर ये घड़ी में सूखता अंदर जाने दें मुझे तो उनसे वचन सुन लेने है कि मेरे जीवन को बदल जाए लेकिन आनंद तो बहुत भेड़ हो गई उसका नाम था सुभद्र उसने कहा सुभद्र अब बहुत भेड़ हो गई अब तो वो अंतिम दिन हो रहे हैं अब तो वो एक चरण नीचे उतर गए अब तो वो को छोड़ रहे हैं जाएगी। लेकिन सुभद्रोला तो में ऐसा आदमी मिलेगा तो बुद्ध ने अंदर से कहा सुभद्र को रोको मत उसे आने दो कोई ये ना कहे की तथा एक पाप कलंक रह गया कलंक रह गया कि सुभद्र खरा कहता था कि मैं प्यासा हूं मुझे दो और उन्होंने नहीं दिया तो कोई सकता को अंदर आर रहा है आदमी लेकिन सुभद्र को कह रहा है कि शांत और आनंद कैसे पाया जाए। जिस आदमी के हाथ में बुद्ध की मृत्यु है, एक लोहार के घर वो आमंत्र के बोल देंगे और वहा बिहार में कुकर मुझे बरसात में ऊँग आते हैं उनको सुखा कर रख लेते हैं, हैं। बाद में सब तो ओ, तो उसमें उनकी सब्जी बनाई बुद्ध को खिला तो जहर होता है कई ऊँग हैं उस जहर से बुद्ध को कभी जाते जब वो घर लौटते तो वहां से अपने आवाज पर लौटे तो उन्हें दिखा कि शरीर में विश्व व्याप्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस लोहार को कहना कि धन्य भागी है कि तथागत अंतिम अन्न तो कहना जानके कि तू अत्यंत धन्य भागी है कि तथागत ने अंतिम अन्न प्रेरा ग्रहण किया ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है इसलिए जाके कहूँ की कहीं लोग मेरे मरने के बाद उसको परेशान न करें मेरे मरने के बाद तुम लोगों को परेशान न करें कि इसके खाने की वजह से उनकी मौत हो गई उसको जाके कहो और सारे गांव में ये झुंडरा फिर वो कि धन्य धन्यभागी है कि तथागत ने अंतिम अन्न उसका ग्रहण या ऐसा सौभाग्य कल्पो में कभी किसी को मिलता है शांत आदमी का लक्षण है जो अपने मरने के बाद उसको कोई परेशान न करे मौत की परेशानी नहीं है यह आदमी मर रहा है उस शीख खा के इसको इसकी परेशानी नहीं है इसको परेशानी इसकी कि मेरे मरने के बाद तुम लोग उसको हैरान न करें कि तुम तुम्हारे भोजन से उसकी मौत हो गई ये शांत आदमी है अपनी मृत्यु के बाद भी उसको कारण मान के कोई परेशान न किया जा उसकी व्यवस्था किया जाता है अशांत आदमी और व्यवस्था करता मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक आदमी मरता है उसके साथ जवान लड़के थे तो सब और सबको बुलाया उनसे कहा कि मुझे एक खास बात कहनी अगर तुम वादा करो तो मैं बड़े लड़के तो कोई उठे नहीं छोटा लड़का ना समझता वो उठ को उसके पास गया की मरता हुआ पिता और वो कहता है तो, तो बड़ा हैरान हुआ की बड़े भाई क्यों नहीं जाते बड़े भाईयों ने उसको रोका भी तो मत जाओ लेकिन मरता बाप मरता बाप बोला की मैं मर रहा हूँ और तो तुम लोगों में इतना भी नहीं है कि मैं एक बात कहता हूँ वो मान लो एक छोटा लड़का गया और तो उसके कान का में कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है इतना तू कर देना मैं तो मर ही रहूँ मैं तो मर ही जाऊँगा मर जाऊँ तो मेरे लाश के टुकड़े बगल वालों घर में डाल देंगे तो जब मैं उनको पकड़े हुए राजा के कर्मचारी उनको जेल में ले जाते देखूंगी मेरी आत्मा उनको देखेगी बड़ा परित्यक्ष मैं तो मरी रहा हूँ उनकी सजा हो जाएगी तो आदमी उस लड़के से बोला कि तो मैं तो मरी रहूँ तो मरी जाऊंगा लेकिन जब मैं मर जाऊंगे तो मेरी लाख के टुकड़े बगल वाले घर में रहते मेरी आत्मा परित्यक्त हो जाएगी जब मैं देखूंगा की राज कर्मचारी उनको बांधे हुए जेल लिए जा रहे लड़का बड़ा हैरान हुआ कि मरता हुआ बाप और उसको ये सूझ रही ना आपसे पूछता हूँ आपको भी यही सूझ रही ये अशांति का अंतिम जिंदगी भर में तो यही सोच रहा है कि कौन किस तरफ फंस जाए तृप्ति हो जाए बिल्कुल अशांति चारों तरफ अशांति को पैदा करती है शांति शांत पर शांति को पैदा करती है शांत मनुष्य से इस जगत का कोई अहित असंभव है हित नहीं हो सकता है असाम आदमी से जगत का कोई हित असंभव है हित ही हो सकता है तो मुझे धार्मिक साधना जगत की विरोधी नहीं दिखाई पड़ती है। धार्मिक साधना में ही जगत का हित और साध्य दिखाई पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि अन्न कम हो जाए अन्न कम हुआ है असामी से है, चाहे शांत हो तो व्यवस्था हो जाए शांत लोग सब कुछ व्यवस्थित करते हैं तो तो जो बढ़ाए बढ़ाए अभ्यास कराए तो क्या होता है बंधन होता है ध्यान तो भाई आगे बंधन सात साल का उनको बंधन होता है खाता है उनका बंधन नहीं होता है उनको कहते हैं आप वैसा आदमी साधु नहीं है तो समझना चाहिए मैं ऐसे आदमी को साधु नहीं मानता वैसा आदमी शांत भी नहीं है आप थे थे तुछा थे तुछा। तो चार। चार। है को को कि किस का आत्मा अब पूछ रहे हैं? है? एक बीच काम है। है कि आत्मा ये चेतन और सभी इन तीनों के चेतन वाली चीज कौन सी है और तीनों का परस्पर संपर्क क्या है? तो इसमें तो जड़ कौन से है चेतन कौन से और परस्पर संपर्क कौन सा है शरीर तो उसके प्रभाव से ऐसी मान कर सवाल पूछो चर्चा थी खाली कसरत करने प्रश्नो ना कसरत करने व्यायाम करने प्रश्न तेज जो बेचवा प्रश्न पूछो किब मे अपन ने जो अड़चणू हो हम के खाली कसरत समय में करने का तो। आप तो नहीं आका है जो ये क्रिकेट का मामला है वो कोई एरिया लगता हुआ है ये नहीं लगता बात है समाज कौन है मतलब मानना है ऐसा जैसे कोई उसको नहीं मानता है ये मान लिया पूरी बात है तो पिता का कोई करता है तो हमारे जा ना ना इतना हैं परिणाम उनके कहने में भेद हो सकता है तो तो आता है क्यूँकी आसानी अपने विचार जो उन्होंने जानने के पहले इकट्ठे कर लिए वो अलग है अब तक अनुभव तो एक ही हुआ है बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब एक से अनुभव होता है आर बा समस्त अनुभूति एक सी होती धर्म की और एक सी हो तभी वो वैज्ञानिक है वो एक सी उनके बोलने में तुम तो आलम नहीं होते कोई कुछ कहता हुआ कोई कुछ कहता हुआ है तो दिखता है ना बुद्ध कुछ, कुछ, कुछ कैसे दिखते है महावीर कुछ कैसे दिखते क्राइस्ट कुछ कैसे दिखते है अगर बहुत गौर से देखे तो ये सारे लोग एक बात जरूर कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उसको प्रकट कर पा रहा जो हम जान रहे हैं। एक बात तो ये सारे लोग कहते हैं सारे तो लोग ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो उसको नहीं प्रकट कर पा रहा जो हम जान रहे हैं तब जो ये कह रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस भर है तब ये जो कह रहे हैं उसे कहा नहीं जा सकता जो अनुभव हुआ है उसे बिना कहे भी रह जाना बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा है जो अनुभव हुआ है उसे कहा नहीं जा सकता बिना कहे रह जाना भी मुश्किल है तो फिर एक ही रस्ता है की ये कुछ एक कृत्रिम तो व्यवस्था करते हैं उसकी तरफ संकेत करने की ये संकेत करने जो की जो कोड व्यवस्थाएं हैं सबकी अलग अलग होती हैं स्वाभाविक तो अलग अलग हो इसलिए जैन एक तरह की बात करते है ईसाई एक तरह की मुसलमान एक तरह की ये सब की आर्टिफिशियल डिवाइसेज है ये सब अलग अलग मालूम होती है इससे एक सारा विवाद सारे जगत में खड़ा होता है कि सारे लोग अगर एक ही सत्य को जान रहे हैं तो अलग अलग क्यों कह रहे हैं और तब अंधमतावलंबियों को यह दिक्कत पैदा होती है कि सत्य हमारे ही बाकी सब गलत है कि सत्य दूसरा दूसरा कुछ और कह रहे हैं तो वो गलत ही होगा क्योंकि सत्य तो एक ही हो सकता है जबकि सच्चाई ये है कि सत्य सब जो रूप है इनमें कोई भी सत्य नहीं है जो भी कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है वो अनुभूति तो सबकी समान है जो नहीं कही जा रही है लेकिन उस नहीं कही जाने वाले की तरफ इशारा करने को जो व्यवस्था की है वो सबकी अपनी अपनी कृतिम और काल्पनिक है सारी फिलोसफी की सिस्टम जो है काल्पनिक है उनमें सत्य प्रकट नहीं हुआ है उनमें सत्य प्रकट नहीं होता है लेकिन उनके माध्यम से अगर कोई चले तो किसी दिन उसको सत्य प्रकट हो कि वर्ष में आप सकता है आपका तुरे का भाषा मुक्त होकर इतना लेक्चर चलेगा तो ये आपने का विचार करने से हुआ जो करदाराधी ने लिया और उसको इतना कर सकते <laughs> <दो रहे> <laughs> तो तो सम्हें सम्हें नहीं समझ ये ये ठीक है है है जवाब मे जुड़े आपका जवाब देते हैं कुछ और तो आपको किसी को नहीं पूछना नहीं तो हाँ है है जो नहीं कोई जरूरत नहीं कोई जरूरी उसको तो ध्यान की भी जरूरत है ना ये दोनों की जरूरत तो उसको लाने के लिए है उसके आने पर दोनों भी को की कोई जरूरत नहीं शुरू में इनकी उपयोगिता है इनकी उपयोगिता है इनसे सहारा मिलता है क्यों क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि हमारे चित्त की सारी स्थितियां हमारे शरीर की आत्मा से बन जाती है जैसे आप अनुभव करेंगे कोई चिंता आ आप फिर को क्यों को रहे हैं अगर ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लीजिए वो अपनी समस्या हल नहीं कर सकेंगे सागर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उनकी आदत थी वो जो मुकदमा करते थे तो अपने घुमाते रहते थे जब भी उन्हें कोई चिंता या कोई खास दिक्कत हो तो वो इसको घुमाने लगेंगे और कुछ कहेंगे वो प्रेमी काउंसिल में मुकदमे लेते ये जाहिर बात थी की वो जब इसको घुमाते है तो वो कुछ जरूर कोई तची निकाल रहे होते उनके विरोधी वकील ने उनके नौकर से वो बटन तोड़वा जो कोर्ट में उनके होती थी वो तो अपना कोर्ट पहन के गये हो गये, और वो तो जब बटन रखा वो, वो तो हैबिट थी उनकी एसोसिएशन था उसका वो हैबिट के साथ उनका चिंतन चलता था एकदम से वो जो उन्होंने बटन घुमाया और उनका दिमाग भी उस तरफ काम करता था कुछ लोग जो सिगरेट पी के बैठेंगे तो चिंतन चलेगा आप हैरान होंगे आप एक खास ढंग से बैठेंगे तो खास तरह का चिंतन चलेगा अगर आप उसी चिंतन को दूसरी पोजीशन में बैठ के करना चाहें आप नहीं कर पाएंगे आप हैरान होंगे कि आप करीब करीब आपके सब चिंतन की स्थितियों में शरीर एक विशेष आसन ग्रहण कर लेता है उसकी आदत हो जाती है संबंध हाँ। है ये जो आसन है ये आपकी जो रूटीन हैबिट है उसको तोड़ने के लिए है जैसे आप बैठे हैं आप कभी ख्याल नहीं करते कि आप एक घड़ी भर को भी फिर नहीं बैठते कभी पैर चलाएंगे कभी हाथ चलाएंगे कभी सिर हिला कभी गर्दन हिलाएंगे कभी बाहर उचका लेंगे कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं ये जो आपकी आदत है शरीर की अस्थिरता की ये आपके अखिर चित्र के साथ संयुक्त हो गई है वर्षों की आदत है अगर इस शरीर को आप बिल्कुल से छोड़ के बैठ जाए थोड़ी देर तो आप हैरान होंगे की आपकी बहुत तबीयत होगी इसको हिलाने दुलाने की लेकिन अगर आप न हिलाए दुलाये तो इसके साथ ही आप पाएंगे की अथिर शरीर की आदतों के साथ जो अखिर चित्र की आदत थी उसमें कब तो पढ़ना शुरू हो जाए अगर शरीर भी आप बिना हिलाए पांच मिनट के लिए बैठ जाएं बिल्कुल बिना हिलाए तो आप अचानक पाइन की चित्र बहुत शांत हो गए तो मैकेनिकल रूटीन है बनी हुई तो इसलिए शरीर का भी उपयोग है अगर उसको बिल्कुल शांत शिथिल मुर्दे की तरह छोड़ दिया जाए तो आप पाइंगल के चित्र को शांत हो गए होते तो तो तो तो तो तो और फिर चित्त को असली तो चित्र को शांत करना है शरीर उसकी भूमिका बन जाता है शरीर को शांत करिए भूमिका बन जाती है फिर तो चित्त को शांत करिए लीटर और जाने की भूमिका बन जाती है शांत होने की भूमिका। तो कुछ व्यक्तिगत प्रश्न होने को मैं बात करूँ हाँ हाँ आपको पूछना है हाँ तो हाँ ना ना ना रहा है जी आपने जो कहा ना कि अगर मैं भी समाधि में कोई व्यक्ति जाए तो वो सिर्फ बात नहीं करेगा चित्त का चिंतन चले वो तो बात करेगा चित्त का जो वो सबसे को नहीं देता लेकिन सत्य की अभिव्यक्ति के माध्यम जैसा एक्सप्रेशन को एक तो दुनिया में समाधि को बहुत लोग उपलब्ध हुए थे लेकिन जो जो लोग समाधि को उपलब्ध हुए उन्होंने सत्य के बाद कहा नहीं कहा थोड़े से लोगों ने विचार जो है सत्य तक ले जाने का तो माध्यम ही लेकिन सत्य अगर उपलब्ध हो जाए तो दूसरे तक कहने का माध्यम जरूर है उसकी उपयोगिता सत्य तक ले जाने में नहीं लेकिन सत्य अगर अनुभव हो जाए तो दूसरे से कम्युनिकेट करने में उसकी उपयोगिता है सत्य को जानने में तो विचार का कोई उपयोग नहीं है लेकिन अगर विचार पर आपने क्षमता और सकती है तो सत्य अगर आपको अनुभव हो तो उसको दूसरे को समझने में उसकी उपयोगिता है कि मैं विचार का विरोधी नहीं हूं सत्य को जानने में वो माध्यम है इसका भी मानना <laughs> मैं उसको जो कि मूल है और विचार नहीं करता तो मूल्य नहीं देता हूँ जड़ बुद्धि है और विचार नहीं करता उसके लिए मेरा कोई मूल्य नहीं है जड़ बुद्धि विचार नहीं करता इसलिए सत्य को जानता है ऐसा मैं नहीं करता जो विचार करता है तो और विचार को छोड़ सकता है वो सत्य को जान सकता है जो विचार ही नहीं करता वो तो सत्य को जान ही नहीं सकेगा बात यानी विचार करना एक सीमा पर बहुत उपयोगी है एक सीमा पर घातक हो जाएगा प्यास को जगाने में बहुत उपयोगी है सबसे को जानने में घातक हो जाएगा तो प्यास जगाएगा विचार प्यास को घनीभूत करेगा विचार इतना स्मरण करे की जो प्यास को घनीभूत कर रहा है तो वही पानी नहीं प्यास तो पानी में अंतर है न पानी कहीं और तलाश करना होगा जो प्यास में पानी को तलाश करने लगे तो ना समय मुझे प्यास लग रही है तो प्यास में पानी नहीं खोजा जा सकता प्यास तो पानी को खोजने की प्रेरणा कर रहे तो विचार आप में प्रश्न खड़े करता है विचार आप में जिज्ञासा पैदा करता है विचार आप में व्यास को ध्वनि करता है लेकिन जो विचार में प्यास वो पानी को खोजने लगे वो ना समझे विचार की सामर्थ्य इतनी है कि व्यास ध्वनि कर दे पानी देने की सामर्थ्य नहीं है पानी तो और भी गहरे जाना होगा जहाँ विचार भी नहीं है वहाँ में लेकिन अगर विचार की एक प्रेम रही हो तो जब सबसे मिलेगा उसके मिलना प्रवास ये किसी का ऐसा चल रहा है की जो विक्रम में साधु बढ़ रहे उसमें आप भी कुछ उम्मीदा कर रहे हैं बिल्कुल तो इसका ये काम ना होना कि ये तो कर्म को बोलने को नहीं किया मैं तो कहता है कि खेती करो पढ़ाई काम करो मुर्गी का काम करो वो कल करो तो इंडिया में रोड का कहना ऐसा है की हर एक इसमें आदमी को निकलना पड़ता है हर एक चार सीटों सारे और जाए कहीं प्रोसेस में नहीं नहीं तो वो प्रोसेस पर पहुँच गए तो हमारे का आत्मा पास आत्महत्या हर चीज से निकल जाना है, हर एक तो है। मैं, मैं तुम हर बात सुन लेता हूँ अभी अभी सब व्यक्तिगत जो बात सुनो कर करने हूँ तो गार्डन है तो मैं कंटेन साथ में गार्डन में रखो कल का नया का नोब नोब नहीं साथ को तैयार को गार्डन गार्डन गार्डन में होता है दिखाई पड़ते अलग अलग बात करूँगी तो अलग पूछ नहीं है आप तो मैं यहाँ रुकूँगी करेंगे बात मैं पिकअपाई करूँगी